वैकुंठेना योगीना हृदय नई योगीनाद मदभक्ता गाय मदभक्ता गायद Hari Hari O oh, O Hari Hari oh. O विद्या धन शक्ति ये सद्वस्तु जरूर है लेकिन ये सद्वस्तु सद्गुण के पास होती तो शोभा देती है दुर्गुण के पास इनका दुरुपयोग होता है दुर्जन की शक्ति विद्या वो मद बढ़ाने के लिए विवाद के लिए और दूसरों को पीड़ा देने के लिए काम आती है और सज्जनों के पास धन शक्ति सद्वस्तु, दूसरों के हित में दूसरों की रक्षा में दूसरे के ज्ञान वृद्धि में दूसरे के जीवन उन्नत होने में ही काम आती है इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि आदमी कितना ही विद्या पढ़ ले तप कर ले जप कर ले, लेकिन जब तक अपने अंत में सदाचार नहीं है सद्वस्तु परमात्मा की प्रीति नहीं है तब तक उसका तप उसकी विद्या उसकी सत्ता मानव सेवा के बजे मानव विनाश में काम आएगी आज का विज्ञान अगर अध्यात्म विद्या का सहारा नहीं लेता है तो विज्ञान से संसार सुंदर बनने के बजे भयानक बनता चला जा रहा है मानव को पहले मानवीय ज्ञान मिलना चाहिए बाद में सुविधाओं का ज्ञान मिलना चाहिए यह भारतीय परंपरा प्राचीन काल में थी पहले दीक्षा मिलती थी बाद में ही शिक्षा मिलती थी दीक्षा का मतलब किसी मत पंथ या किसी मजहब से नहीं है जीवन की दिशा को दीक्षा बोलते हैं यजुर्वेद में आया है व्रतेन दीक्षा मापनौती दीक्षायाम मापनोती दक्षिणाम दक्षिणाम मापनौती श्रद्धा श्रद्धयाम सत्यम मापनौती यजुर्वेद में आता है जीवन में संयम का कोई व्रत होगा तो दृढ़ता आएगी दृढ़ता से तुम्हारे जीवन में दिशा आएगी और दिशा से तुम्हारे जीवन में श्रद्धा पेगी और श्रद्धा से सत्य का साक्षात्कार होगा जयराम जी बोलना पड़ेगा वेद में ये भी प्रार्थना किया गया प्रातः श्रद्धा आवामी हम प्रातः काल एक श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आवाहन करते है तीन वेदों में श्रद्धा का आवाहन और श्रद्धा की प्रशंसा है भगवत गीता में भी श्रद्धा की महिमा है श्रद्धावान वन लभते ज्ञानम ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग वाले को ही श्रद्धा की जरूरत है ज्ञान उपासक को भी श्रद्धा की जरूरत है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय अष्टावकर मुनि ने जनक को कहा श्रद्धा स्व तात श्रद्धा स्व हमारा जरा भी काम श्रद्धा के बिना नहीं चलता है श्रद्धा अनिवार्य आवश्यक वस्तु है श्रद्धा जिसके प्रति रहती है उसको लाभ होता होगा कि नहीं वो तो वही जाने लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा रहती है उसके हृदय को तो निहाल कर देती है श्रद्धाहीन मनुष्य तो कौ से भी बदतर है कौआ कहीं पर श्रद्धा नहीं करता मनुष्य को तो कदम कदम पे श्रद्धा रखनी पड़ती है ये मेरा आंख है ये भी श्रद्धा से माना गौरांग स्कूल में पढ़ने गए चैतन्य महाप्रभु मास्टर से पूछा की क ऐसा ही क्यों हिंदी में क ऐसा है अंग्रेजी का क कुछ निराला है फारसी उर्दू का क निराला है सिंधी का उससे सबसे निराला है गुजराती का, का इससे निराला ऐसा क्यों होता है भाई मान लो ऐसा ही है पढ़ने के लिए तुम मान लो ये आंख है ये भी श्रद्धा से मान लिया हम मनुष्य है ये भी श्रद्धा से ही मान लिया ये हमारा बाप है ये भी श्रद्धा से मानना पड़ता है और तो क्या चाय का कप बनाने वाले नौकर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है और यहाँ से 100 मील दूर ले जाने वाले ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है और हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज के पायलट पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है तो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे उसे शास्त्र और महापुरुष में श्रद्धा रख दे तो बेड़ा पार हो जाए इसमें क्या बड़ी बात श्रद्धा के साथ दो बातें और आवश्यक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय थोड़ी तत्परता हो और इंद्रिय संयम हो शास्त्र कहते हैं कि बिना सच्चाई के शोभा नहीं देते हैं विद्या धन और शक्ति सदगुण के वहाँ शोभनीय होते हैं और दुर्जन के अव अशोभनीय होते हैं जैसे बरसात का तो मधुर पानी है लेकिन हिमालय में पड़ता है गंगा यमुना में पड़ता है तो पूजनीय होता है और लोगों की प्यास भी मिटाता है सिंचाई भी करता है और मंगल करता है वही गंगा का जल जब नाला में गटर में पड़ता है तो कुछ काम नहीं आता ऐसे सदगुणी जब भगवान नाम लेते हैं सदाचारी लोग भगवान नाम लेते हैं तो का प्रभाव कुछ निराला होता है लेकिन दुराचारी आदमी भी भगवान नाम ले तो जैसे विद्या धन और शक्ति सदगुणी के वहाँ शोभनीय होती और दुर्गुणी के वहाँ अशोभनीय होती ऐसा भगवान नाम के साथ कायदा नहीं लगता है जयराम जी भाव अभाव को भाव अनगहु आलस आलस अनग आलस से भी कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका मंगल होता है भले कोई ढोंग से ले पाखंड से ले भीख मांगने के लिए लेता है फिर भी भगवान नाम देर सबेर उसका कल्याण करता है भोले भगवान नाम में इतनी शक्ति है की कोई पापी में इतनी ताकत नहीं कि वो पाप भगवान नाम की कृपा के आगे उसके पाप का प्रभाव कुछ नहीं है ऐसा किसी पापी पापी के बाप में ताकत नहीं जो हरि नाम के प्रभाव से ज्यादा पाप कर सके तो श्लोक शास्त्र कहते हैं नामनोअस्ती यावत शक्ति ही पापर निरहरणे हरे है तावत कर तुम न शक्नोती पातक पातकी की भगवान नाम में इतनी ताकत है कि पातक में पातक करने की उतनी शक्ति नहीं जितना हरि नाम को पातक नष्ट करने की शक्ति है फिर भी लोग पाप के फल स्वरूप दुख भोग गोग उसका क्या कारण है महाराज उसका कारण ये हरि नाम या भगवान नाम तो लेते हैं लेकिन भगवान नाम क्षण भर लेते हैं, बाद में फिर नए पाप करते हैं और भगवान नाम में जो श्रद्धा होनी चाहिए उस श्रद्धा का अभाव है जो संयम या तत्परता होनी चाहिए उसका अभाव है फिर भी हरि नाम देर सबेर कल्याण करता ही है एक महात्मा हो गए विजय कृष्ण गोस्वामी कलकत्ता के तरफ राम कृष्ण परमश के समकालीन संत थे विजय कृष्ण गोस्वामी बड़े उच्च कोटि के संत थे वे वृंदावन में आए ठाकुर जी का नाम जब करते करते परिक्रमा उठाई उन्होंने गोर्धन की सुबह चल पड़े थे वो अपनी कुटिया से अंधेरे अंधेरे में उस संत को पता नहीं कि अभी चार बजे हैं या दो बजे हैं वो संत चल दिए विजय कृष्ण गोस्वामी बिंद्रावन की परिक्रमा करते करते उनको एक व्यक्ति दिखा गले में गौमुखी है माला जप कर रहा है फिर अदृश्य हो जाता है फिर दिखता है फिर अदृश्य हो जाता है विजय कृष्ण गोस्वामी ने देखा की ये कौन है गले में माला भी है गोमुखी है लटकती और जप भी कर रहा है दिख भी रहा है अदृश्य भी हो रहा है अरे भाई तू कौन है तो वो नजीक नहीं आ रहा है दूर दूर दिखता है ऐसा प्रेत मेरे को भी एक बार देखा था इन्हीं आंखों से पहले मैं नहीं मानता था जय राम जी की लेकिन प्रेत योनी होती है सात्विक राजस तामस और जिसका मनुष्य शरीर में जैसा स्वभाव होता है प्रेत होने पर भी उसी स्वभाव के अनुसार वे लोग चेष्टा करते हैं हालांकि उनके अधिकार बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं फिर भी थोड़ी बहुत वो चेष्टा अपने मानुषी शरीर के अनुकूल करते रहते हैं तो उस प्रे, प्रेत को विजय कृष्ण गोस्वामी ने पानी का छीटा मारा वो कुछ पुण्य पुंज सर्जित हुआ रुक सका गोस्वामी ने पूछा कि भाई तू कौन है बोले मैं गोविंद जी के मंदिर का पुजारी था मैं पुजारी था फिर तेरी अवगति कैसे हुई गोविंद जी का नाम तो तू न चाहे तभी भी लेता होगा न चाहे तभी भी तो गोविंद नाम सुनता होगा फिर तुझे प्रेत का बनने का दुर्भाग्य कैसे आया भैया बोले महाराज आप संत है मैं संत के आगे झूठ क्या बोलूं महाराज मैं गोविंद जी के मंदिर का पुजारी था लेकिन वहाँ का द्रव्य मैं खूब चुराता था देव द्रव्य चुराने से आदमी प्रेत होता है अब मेरी प्रार्थना है कि मेरे बेटे को कह दो कि जो गोविंद जी का धन द्रव्य रखा है फलाने फलाने जगह पर गाड़ कर कुछ चांदी के सिक्के हैं कुछ सुवर्ण के हैं, कुछ और भी है उस सारे सारे धन का सत कर दे और मेरे लिए भगवान नाम का सप्ताह नाम संकीर्तन कराए और साधु संतों को जिम्माए और उन साधु संतों में अगर कोई ब्रह्मवेता महापुरुष एक जरा सा के जितना भी कुछ प्रसाद ले लेंगे तो हमारी 21 पीढ़िया तर जाएगी महाराज इतना काम जरूर कीजिएगा ब्रह्मवेता पुरुष विश्व आत्मा होता है उसको भोजन कराया तो विश्व को भोजन कराने का फल होगा और उस महापुरुष ने मेरे मेरे उस नाम संकीर्तन में एक बार भी नारायण या हरी कह लिया तो मेरे सारे पातक हर जाएंगे और ये भाई पुजारी तू नाम की महिमा जानता है तो तू भी तो नाम ले रहा है गोमुखी में माला घुमा रहा है बोले महाराज जी माला घुमाने की मेरी आदत तो थी लेकिन माला तो कर में घूमती थी जीव मुख के माए घूमती थी मनवा तो उस चोरी के पैसे में घूमता था फिर भी महाराज नाम की महिमा है कि तुम्हारे जैसे सिद्ध पुरुष का दर्शन तो हो गया प्रेत अवस्था में भी सिद्धों का दर्शन हो जाना ये नाम की महिमा नहीं तो क्या मुझ जैसे प्रेत की महिमा है महाराज तो सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए भले पाप कर्म करता है आदमी नाम की महिमा जानते हुए भी पाप करता है तो पाप का फल तो भोगना पड़ता है लेकिन नाम में यह प्रभाव है कि पाप के फल का इतना प्रभाव नहीं जितना नाम का प्रभाव है कि आपका दर्शन हो गया और अभी भी मेरे को सूझबूझ है कि मेरा कल्याण किस तरीके से होगा और प्रेत तो पैसों के ऊपर ही मन डालते रहते जीवन भर जो कर्म किया है वहीं पर प्रेत भटकते रहते हैं लेकिन मैं हरि नाम के प्रभाव से अभी भी ये चौरासी की यात्रा किए जा रहा हूं और मारे जैसे संतों के दर्शन के लिए इंतजार करता था और आज तुम सिद्ध पुरुष मिले हो तो अब मेरा सतकर्म सफल हो गया मेरा जीवन सफल हो जाएगा मैं सिद्ध गति को प्राप्त हो जाऊंगा ये भगवान की महिमा ही तो है महाराज संत लोग जानते हैं कि हरिद्वार में साधु संन्यासियों को जल समाधि नील धारा पर दी जाती है और मैं वहां रात्रि को जाकर बैठता था शाम को सूर्य ढलने के बाद चुपचाप लोग घूम घाम के साधु चले जाएं, बाद में मैं जाकर बैठता था कई वर्षों तक ये मेरा नियम रहा मैंने अदृश्य योगियों के भी दर्शन किए हिमालय में और नीलधारा में दोपहर को भी ऐसे अदृश्य संत से मुलाकात भी की और कभी कभार तो ऐसे पुरुष एक बुढ़िया माई आज से सात आठ साल पहले की बात है और रात्रि में घड़ियाल देखे बिना बिचारी माई दिन के चार बजे घड़ियाल बंद हो गया होगा तीन बजे बंद हो गया होगा वो रात्रि के बारह एक बजे घड़ियाल के तीन समझ के वो माई बिचारी नहाने को गई नहाने को गई तो देखे के बड़े बड़े अधिकारी लोग माला लिए बैठे मंदिर के अधिकारी बाकी बिहारी के कई पुजारी है कोई अधिकारी है सब लोग माला लिए बैठे बुढ़िया तो उनको पहचानती थी बोले भाई तुम लोग तो सब मर गए मैं तो तुमको जानती हूं बिंदरावन में चालीस साल से रहती हूँ तुम इधर सुबह सुबह कैसे आ गए उन्होंने कहा हम अधिकारी थे वहां के बिहारी जी का माल हड़प करने की रुचि थी फिर भी वहां के बिहारी का नाम कान से सुना है इसीलिए अभी भी थोड़ी बहुत रुचि है कि यमुना जी के किनारे ही प्रेत हुए हैं और बाके बिहारी का नाम सु... लेते लेते लोग जब नहाने को आते तो उनके दर्शन होते हैं और हमारे पाप कटते और अशांति दूर होती नहीं तो प्रेतों को तो पानी पीने की भी सम्मति नहीं है जैसे कुत्ते दूसरे कुत्ते को परेशान करते ऐसे प्रेत प्रेतों को शान करते हैं वो पानी पीना चाहे तो पी नहीं सकते भोजन करना चाहे तो कर नहीं सकते इतनी दुखद अवस्था मिलने हैं मिलनी चाहिए थी फिर भी ही बांके बिहारी जी के दर्शन और बांके बिहारी के दर्शन करने वालों के दर्शन का प्रभाव है कि बुढ़िया माता इस मध्य रात्रि तुम्हारा दर्शन हुआ तुम मध्य रात्रि क्यों आई है तो निशाचरों की रात्रि है बुढ़िया ने कहा मेरे को पता नहीं घड़ियाल ने तीन दिखा दिए प्रेत तो होने का भी तीन बिन कुछ नहीं बजे अभी तो प्रदोष काल है अभी तो निशाचरों के विचरण का समय है फिर भी माता जी हमारा भगवान के धाम में ही प्रेतवास हुआ है और भगवान के भक्तों का दर्शन करें ये हम अभाव को भाव से भी भगवान नाम सुने उसका प्रभाव है कहने का तात्पर्य है कि पात की यावत शक्ति पापीर निर्णय हरे है तावत कर्तु न कर तू नोति पातकम नाम में पातक नष्ट करने की जितनी ताकत है उतना पाप करने की ताकत पापी में नहीं है ये बात सिद्ध होती है फिर भी जो नाम लेते और प्रेत होते तो उसका तात्पर्य है कि नाम लिया एक बार और उसके बाद फिर पाप कर लेते हैं अच्छा फिर लिया तो अ, अगर हमने जीवन भर पाप की अभी नाम लेते भगवान का बाद में पाप नहीं करते तो नाम का प्रभाव रह जाएगा लेकिन बाद में फिर पाप करते तो आज तक जो नाम लिया पहले के पाप तो जल गए लेकिन अभी के पाप जो बाकी बचे अभी की जो वासनाएं बाकी बची तो अवश्य कर्म का फल भोगना पड़ता है फिर भी जो भगवान नाम लेता है उसके कर्मों का फल उसे मिलता तो है लेकिन उस कर्मों के फल की पीड़ा उसको उतनी नहीं होती है भगवान नाम भाव को भाव से ढोंग से भी लेते थे तो प्रेत अवस्था में भी भगवान नाम लेने का अवसर मिलता है जो सचमुच में भगवान को प्रीति करते हुए भगवान नाम लेते हैं गीता के एकाद श्लोक का पाठ सुनते हैं तो उनका मंगल होता ही है रईहाना तैयब एक मुसलमान लड़की स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी गांधीवादी लोगों को पता होगा नेता लोगों को स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी रैहाना तैयब उससे मालवे जी और पत्रकार मिलने गए वो बाई क्या कर रही थी श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी पूजा में से उठी उसने चरणामृत मालवे जी को दिया पत्रकार को दिया स्वयं किया और जयसी कृष्ण करने के बाद उसने अपनी बातचीत का दौरान शुरू किया मालवे जी जैसे व्यक्ति हैरान हुए कि रहीहाना तैयब तेरे को और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे मिली बोले गांधी जी ने एक बार सभा में कहा था कि दूध पिलाने वाली माता तो मुझे छोड़कर स्वर्गवास चली गई लेकिन हर मुसीबत और विघ्न और बाधाओं के बीच भी मुझे आत्ममृत पिलाने वाली गीता माता का मैंने शरण लिया है इसीलिए मैं अंग्रेजों से जूझ रहा हूं फिर भी आराम से नींद करता हूं ये गीता के ज्ञान का प्रभाव है बस में गीता ले आई गीता के दो वचन पढ़े गीताकार का चित्र देखा मेरा मन मोहित हो गया तब से मैंने देखा कि तलवार के बल से दूसरों को अपने इस्लाम में लाना ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन प्रेम के बल से दूसरों के दिल में दिलबर भर कन्हैया के गीत गूंजाना यही जीवन का आदेश होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए तब से मैं गीता पढ़ने लगी और गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि इसमें किसी मजहब की मत पंथ की निंदा नहीं अपितु तो हर इंसान की मनुष्य मात्र की इंसान जात की सुषुप्त शक्तियां जागृत कैसे हो और जिनकी जागृत हुई है ऐसे ब्रह्म और भक्त और योगियों का स्वभाव कैसे होता है इसमें बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है और भगवान ने योग के शब्द को चौसठ बार गीता में कहा है और जो इसे योग और भग... से विमुख है ऐसे मूर्खों को कृपा करके 108 गाली गीता में दी है फिर भी चुभती नहीं है ऐसा उसकी मधुर वाणी से मैं मोहित हो गई हूं तब से मैं कन्हैया की भक्त तो हो गई हूँ राम जी तो बोलना पड़ेगा नारायण नारायण बोलो ना नारायण नारायण नारायण रोम से भेजा गया था एक युवान पादरी बड़ा उत्साहित था बुद्धिमान भी था हिमाचल प्रदेश में उसको भेजा गया था कि हिंदुओं को ईसाई बनाओ शाम दाम दंड भेद प्रलोभन आदि करके सब हिंदुओं को ईसाई बनाओ वो तेजस्वी विद्वान था पादरी उसका नाम था सैम्पल एवंस स्टॉक्स सैंपल एवंस स्टॉक्स जब कोटागढ़ आया हिमाचल में तो उसने कई अनजानो व्यक्तियों को हिंदू धर्म की निंदा थोड़ी बहुत सुनाकर और ईसाई धर्म की महत्ता का भूत घुसेड़ कर कईयों को थोड़ा बहुत क्रॉस गले में लटका दिया जब मद्रास के स्वामी सत्यानंद हिमाचल प्रदेश पधारे तो संत का स्वभाव तो संत होता ही है संत सुखी पर उस संत महापुरुष ने एवंस स्टॉक्स को जब मुलाकात दी तो एवंस स्टॉक्स जो पादरी था वो अपनी की डिम डिम चलाने लगा वो सारी की सारी उस बाबा जी ने मद्रास के स्वामी सत्यानंद ने सुनी बाद में सत्यानंद ने सत्य स्वरूप श्री हरि के प्रभाव नाम गुण कीर्तन आदि का थोड़ा सा प्रसाद उनको चखाया हुआ क्या ये सैंपल एवंस स्टॉक्स उपादरी पने की ड्यूटी छोड़कर उसने तो गले में कृष्ण का छवि डाल दी और गीता मंदिर बनाना शुरू किया सुबह और शाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नाम संकीर्तन करने लगा दूसरों को करवाने लगा उससे पूछा गया कि तुम आए थे ईस का प्रचार करने के लिए और फिर कृष्ण के भगत बन गए और तुमने गीता मंदिर बनाना शुरू किया है ये क्या पागलपन है बोले मेरे को कहा गया था कि हिंदुस्तान गरीब देश है लेकिन अभी पता चला कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है विश्व में अगर अमीर में अमीर देश है तो हिंदुस्तान है जय राम जी की यहाँ तो कृष्ण नाम का कीर्तन करके जो शांति पाते मुझे कहा गया कि गरीब देश है वहां जाकर इस आयत का प्रचार करो और जीसस की लोग प्रार्थना करे तो उनको थोड़ी शांति मिले और लोगों को गरीबों को आटा दाल बांटकर कर प्रलोभन देकर इस आयत का फैलावा करो ताकि हिंदुस्तान सुखी हो लेकिन सत्यानंद महाराज का दर्शन करने के बाद गीताकार के गीता को सुनने के बाद और श्री कृष्ण नाम कीर्तन और ध्यान करने के बाद पता चला की यहाँ लोग के घरों में भी इतने आनंदित है जहां एयर कंडीशन का आनंद भी कुछ नहीं बड़ी गाड़ियों का आनंद भी कुछ नहीं ऐसा ये धनाढ़ देश है मैं दिवाली के कुछ दिन पहले परदेश में कुछ लोगों के बीच बात कर रहा था लोगों ने बोला कि तुम्हारा हिंदुस्तान बहुत अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है बहुत गरीब देश है महाराज तुम्हारा मैंने कहा यह बात तुम वापस ले लो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ हिंदुस्तान गरीब नहीं अभी भी यूरोप में जितना सोना नहीं उससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है यूरोपियन के घर में जांच करोगे तो आधा तोला सोना बड़ी मुश्किल से मिलेगा हिंदुस्तानियों को तो सोने की हॉबी है अभी भी पागलों और दान चोरी वालों का बढ़िया से बढ़िया मार्केट अगर है तो हिन्दुस्तान में है कितना भी सोना ले जाते हिंदुस्तान में फटाक से बिक जाता है और विश्व के तमाम देशों की सर्वे करो महंगे से महंगी कार अभी भी हिन्दुस्तान के लोग खरीद रहे हैं लोकखंड करके एक पार्टी है बम्बई में अभी उसकी रॉयल स्त्रोय गाड़ी कुछ दिन पहले ली उसने टैक्स बैक्स भरते हुए एक करोड़ और तीस लाख रुपए की होती है जयराम जी की एक करोड़ और तीस लाख रुपए की गाड़ी अभी हिंदुस्तान खरीद रहा है और दाण चोरी वालों का सारा का सारा सोना हिन्दुस्तान में अभी भी बिकता है और चौरासी करोड़ पॉपुलेशन है दो दो तोला नहीं तो दस दस ग्राम भी गिनो पांच पांच ग्राम भी गिनो तो हिन्दुस्तान में सोना कितना सारा ये तो सोचो और केवल आर्थिक दृष्टि से राज्य अव्यवस्था के कारण अभी थोड़ा दरिद्रता लग रहा है लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में जो धन है जो हृदय का धन है सोशल लाइफ का धन है परस्पर देवो भव का धन है वो अभी विश्व के किसी देश में वो धन नहीं जो अभी हमारे भारत में है ये साधु संतों के पास इन बाबाओं के पास देखो तो रहने का किसी को ठिकाना है किसी को नहीं है खाने का किसी का बंदोबस्त है नहीं है फिर भी देखो तो कैसी शहनशाही से चलते कितनी फक्कड़शाही से चलते और लेडी के पास अपना बैंक बैलेंस लेडी के पास अपना बैंक बैलेंस छोरे के पास अपना बैंक बैलेंस छोरी के पास अपना बैंक बैलेंस फिर भी देखो कितने अपने को सुरक्षित मानते हैं और हमारे भारत में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो अपने को इतना सुरक्षित में नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे भारत में भारतीय संस्कृति का धन अभी भी खूब गड़ा है संस्कृति उसे कहते हैं जो स्थूल वस्तु में से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्मतम तत्व नवनीत निकालकर जीव को ब्रह्म बना दे उसका नाम संस्कृति है स्थूल वस्तु में से सूक्ष्म सूक्ष्म तर सूक्ष्मतम तत्व प्रकट करके जीवात्मा को यही मुक्ति का अनुभव कराने की व्यवस्था साधना इसका नाम संस्कृति है वो केवल भारत में है और जगह संस्कृति नहीं और जगह कल्चर है मिक्सचर है कल्चर जय राम जी की जय राम जी तो बोलना पड़ेगा भैया विश्व में चार प्राचीन संस्कृति है इस बात को हम स्वीकारते हैं चीन की संस्कृति प्राचीन है रोम की संस्कृति प्राचीन है मिस्र की संस्कृति प्राचीन है और भारत की संस्कृति प्राचीन है तीन संस्कृतियां अजायब घर में गिरजाघर में अथवा तो तुमको मिलेगी खंडेरों में लेकिन भारत की संस्कृति कुंभ के मेले में भी मिलेगी गाँवों में भी मिलेगी देहातों में भी मिलेगी और एक दूसरे से मिलते समय राम राम करते हुए भी भारत की संस्कृति के दर्शन में इस भारतीय संस्कृति में पांच स्तंभ हैं पहला स्तंभ है धर्मों भारतीय संस्कृति का दूसरे कल्चरों में ऐसा नहीं मिलेगा ये और जो मजहब हैं किसी व्यक्ति ने किसी पीर ने पैगंबर ने किसी आचार्य ने स्थापित किए लेकिन सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति किसी आचार्य ने किसी पीर ने किसी पैगंबर ने किसी खुदा के पैगंबर ने अथवा खुदा के बेटे ने प्रचार नहीं किया ये तो सनातन धर्म है अपितु भगवान ने भी सनातन संस्कृति की स्थापना था नहीं की भगवान कृष्ण भी सनातन धर्म में प्रकट हुए हैं और भगवान राम भी इसी सनातन संस्कृति में प्रकट हुए हैं ये वो भारतीय संस्कृति है इसके पांच स्तंभ है भगवान के बाप भी इसी संस्कृति में प्रकट हुए हैं जय राम जी कब से चली है पाश्चात्य जगत और भारतीय संस्कृति में जमीन और आसमान का अंतर है पाश्चात्य कल्चर कहता है कि हमारे बाप दादे बंदर थे बंदर पाश्चात्य कल्चर ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे क्योंकि पहले जल था जल में से मच्छ कच्चे होते होते फिर बंदर जाती हुई और बंदर में से सुधर के हमारे पूर्वज पिता हम मनुष्य हुए और अब हम उसके हैं औलाद अर्थात हमारे पूर्वज बंदर थे लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे पूर्वज आदि नारायण है ब्रह्मा जी उनसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मुनि हुए और ऋषि मुनि की परंपरा से कोई भरद्वाज गोत्र है तो कोई पाराशर गोत्र है तो कोई वशिष्ठ गोत्र है मैं अग्रवाल समाज को भी एक बात जरूर कहूंगा कि तुम अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो महाराजा उग्रसेन के आगे भी तुम किसी न किसी ऋषि मुनि से जुड़े हो और ऋषि मुनि परमात्मा से जुड़ा है तो अग्रवाल समाज भी परमात्मा की परंपरा से है न कि उग्रसेन की परंपरा से ही चला है जय राम जी की बोलना पड़ेगा हाँ उग्रसेन एक स्टेशन है बीच का स्टेशन है लेकिन उग्रसेन आदि नहीं है अग्रवाल समाज का अग्रवाल समाज का आदि तत्व परमात्मा है तुम परमात्मा की संतान हो चाहे अभी अपने को अग्रवाल मानते हो अभी अपने को गुजराती मानते हो सिंधी मानते हो पंजाबी मानते हो लेकिन तुम्हारा मूल खोजा जाए तो परमात्मा है ये बात कर्मकांडी लोग जानते हैं कि जब कर्मकांड का कुछ संकल्प कराया जाता है कि पिता का नाम दादा का नाम कुल और गोत्र कुल गोत्र अगर सामने वाले को याद नहीं तो ब्रह्म गोत्र जय राम जी की सबका गोत्र आखरी तो ब्रह्म परमात्मा है ये संस्कृति ने ये पांच स्तंभ इसी संस्कृति में है पहला स्तंभ है धर्म ये तो धर्म और धर्म के दस लक्षण मनु महाराज ने बताए ये भी आपने सुने होंगे और धर्म की शॉर्ट व्याख्या ये है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़न सम नहीं अधमाई ये भारतीय संस्कृति का स्तंभ है दूसरा भारतीय संस्कृति का स्तंभ है इतिहास जो और जगह ऐसा इतिहास किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा तीसरी बात है दर्शन शास्त्र ये जीव आत्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है ये दर्शन शास्त्र भारतीय संस्कृति में है दूसरे धर्म में मजहब में आपको नहीं मिलेगा जय राम जी तो बोलना पड़ेगा रीति रिवाज भी भारतीय संस्कृति के अनूठे है आ गई होली महाराज होली जलाओ होली जलाओ उसमें आध्यात्मिक पर्व भी है सामाजिक पर्व भी है व्यवहारिक राजनैतिक पर्व भी है कूड़ कपट से मिला हुआ वरदान होलिका का नष्ट हो जाता है और सत्यव्रत प्रहलाद का जय होता है ये आध्यात्मिक संदेश होली का पर्व देता है इतना ही नहीं होलिका जलाओ फेरे फेरो बात पीत कफ का अब सर्दियां जा रही है शरीर में कफ का अंश हो तो पिघल जाए होली को चक्कर मारो और खजूर रख दो आज के बाद खजूर खाना शरीर के लिए हित हितकर नहीं उन दिनों में धानी खाना हित कर है तो होली के पर्व को धानी का पर्व कर दिया गया आ गया दिवाली का पर्व तो मिठाइया आ गया उत्तरायण का पर्व तो महाराज के लाडू शरीर में स्निग्धता चाहिए बल चाहिए उस पर्व में ऐसी वस्तु रखी गई आ हम माताओं के लिए कि पुरुषों को तो कभी इतवार होता है कभी बाजार बंद होता है कभी ऑफिस बंद होता है लेकिन मायों का रसोड़ा तो तीन सौ दिन ही चालू एकादशी के दिन फलाहार भी तो बनाना ही पड़ता है तो माइयों के लिए क्या उन महापुरुषों ने कितनी पैनी दृष्टि रखी के सावन के महीने में रांधण छठ को माइया बना ले और सातम को रसोड़े में ताला लग जाए ताकि माइया भी कथा कीर्तन सत्संग सुनकर अपना आत्म परमात्मा का रास्ता तय कर सके ये हमारे रीति रिवाज भारतीय संस्कृति में ही है और कल्चर में आपको नहीं मिलेंगे अच्छा तो महाराज छठ को तो माइयों ने बना लिया और सातम को खा लिया लेकिन फिर सातम को खाया है कहीं मीठा खाया है बारिशों के दिन है तो आठम को माइयों को श्री कृष्ण कन्हैया लाल करते हुए व्रत रखने की भी व्यवस्था की है ताकि अजीर्ण की तकलीफ ना हो जाए राम जी और हमारे भारतीय ऋषियों ने इतना सूक्ष्म मैं उन लोगों को सचमुच अभागा समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि भारत के साधु संत और ऋषि मुनि ये क्या करेंगे ये सब बेकार है मरण धर्मा है और तुम भगवान ईसा के शरण आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा ये साधु संत और ऋषि मुनि सब मरण धर्मा है अमर है भगवान ईसा उसकी शरण आ जाओ जो लोग रेडियो में ऐसा प्रचार करते हैं उन हत को मैं